आशीर्वादात्मक इस परम मंगल में उनके तिथि समाराधन के इस दिव्य अवसर पर श्री नयनन प्रभु के श्री चरणारिंद में कोट कोट बंधन सूरमा कुंज को कोट कोट बंधन स्थान उत्सव का स्थान रहा है और सभी वैष्णव आचार्यों के मंगलमय उत्सव को हमारे परम परम आदरणीय श्री प्रेमदास शास्त्री जी महाराज सदा सही मनाते रहे हैं और ये स्थान जय जय जय हो अपूर्ण रूप से भक्ति आंदोलन भक्ति के प्रचार में यह स्थान सर्वदा सर्वदा अग्रगण्य रहा है हर वर्ष श्री रूप स्वामीपाद और आचार्य मंडली के परम मंगल में आयोजन यहां किए जाते रहे हैं और उनके माध्यम से एक अद्भुत प्रेरणा एक अद्भुत दिशा निर्देश इस स्थान से भक्त समाज को प्राप्त होता रहा है आज का दिन श्री गोस्वामी पाद की कृपा प्राप्त करने के लिए परम परम मंगल में दिवस है श्री रूप गोस्वामी की अपूर्व कृपा यदि नहीं मिली होती तो श्रीमन महाप्रभु का सिद्धांत वही सामने नहीं आता हमारे बड़े पूर्वज श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद उनके रूप सनातन स्त्रोत्र बहुत लंबा स्त्रोत्र है परंतु उसमें श्री रूप गोस्वामी जी रूप पा, गोस्वामी पाद के स्वरूप और व्यक्तित्व के अनेक अनेक पक्षों को उन्होंने उजागर किया उसी में एक श्लोक है तत्वमल बोधुम क्षमो भूतले को वृंदावन मधुरी कलयुम वक्त मतिम धत्ते मतिम अद्भुत तमम नयन मानसम श्रीमंत करुणाकरम गुरु निर्धि रूपम सबंधु बिना भागवत के तत्व को सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन उसको छाट करके, छान करके श्री रूप गोस्वामी ने जिस तरह से निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया वो एक अद्भुत कृति रही है जो के लिए अद्भुत देन रही है श्री रूप गोस्वामीपाद की भागवत के तत्व को श्री रूप गोस्वामी यदि प्रकट नहीं होते तो उस सत्तु को आई आई आई आई उस तत्तु को कौन प्रकट कर सकता श्री वृंदावन की अपूर्व माधुरी उस माधुरी का प्रकाशन श्री रूप गोस्वामी के बिना लगभग अधूरा रहता गोर्धन भट्ट गोस्वामी पाद कहते हैं कि को बोधुम वृंदावन माधुरीम धत्ते मतिम मधुरी कलये मति गोष्ठेन्द्रभुतम कौवा नये श्रीमतुणा गुणनिधि विना श्री रूप गोस्वामी और उनके बंधु श्री सनातन गोस्वामी उपाध्यम अग्रज यदि ये श्री वृंदावन में नहीं आए होते और श्रीमद भागवत के तात्पर्य को प्रकट नहीं किया होता तो उपासना के तत्व को सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ सर्वोत्तम अभेय पदार्थ उसका निर्धारण नहीं हो पाता गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद ही हमारे पूर्व पुरुष रहे हैं वे रसत्व के विषय में श्री रूप गोस्वामी जी की वंदना करते हुए कहीं कहते हैं कि वैराग्यम विधिराग राग मार्ग ममलम नाना रसां द्वादशां प्रेमण ब्रिजवासि सुख मुख्र संस्तुतम गोपीनाभा सखे को बेत रूपम बिना श्री गोस्वामी पाद के बिना मादनाक्ष महाभाव उसके तत्व को कहीं प्रकट करना भव नहीं होता जिन्होंने कृपा करके सर्वभावोल्लासी मादनोय पराज एवं श्री राधायानन्वय एव अलंकार में एक प्रसिद्ध उदाहरण है राम रावणयोर युद्धम राम रावणयो रिव इसी प्रकार श्री राधिका के प्रेम के विषय में प्रसिद्ध श्री रूप गोस्वामी पाद उसको उल्लेख कर रहे हैं मादनाक्ष महाभाव के लक्षण के अनुरूप में कि राधायाम एवं सदा यह महान मदनाक्ष महाभाव श्री राधा रानी में ही है किसी दूसरे में नहीं सर्वभावोदमोल्लासी मादनोयम पराक सर्वोत्तम महा रूप गोस्वामी पात का जो अपूर्व व्यक्तित्व है वह अद्भुत है हमारे यहां की गौड़ी उपासना महाप्रभु को उपास्य रूप में स्थापित करती है परंतु आनुगत्य ग्रहण करती है रूप गोस्वामी का एक बहुत रहस्य की बात गौड़ी उपासना पद्धति में श्रीमद महाप्रभु उपास्य तत्व है वे आराध्य हैं श्री राधा कृष्ण और श्री महाप्रभु दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं राधा भाव दुत सुमित श्री कृष्ण ही महाप्रभु हैं इसलिए महाप्रभु उपास्य हैं आचार्य परंपरा में महाप्रभु की गिनती भले कर ली हो गुरु परंपरा में परंतु महाप्रभु आचार्य रूप में उपास्य नहीं है महाप्रभु आराध्य रूप में उपास्य यह एक रहस्य है संप्रदाय भुक्त जन इस बात को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात किए हुए उपासना पद्धति जो चल रही है वह श्री रूप गोस्वामी से चले सनातन गोस्वामी जी जिस समय श्री महाप्रभु से मिले काशी में हुसैन शाह के जेल से छूट करके किसी तरह से घूस देखुबू करके जब भाग करके जेल से छूट करके निकल करके किसी तरह से आए रूप पहले वृंदावन आ चुके थे महाप्रभु से जिस समय काशी में मिलते हैं सनातन गोस्वामी जी उस समय श्रीमद महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी से भी कहते हैं कि तो तुम वृंदावन जाओ और तुम्हारे परिवार के लिए मैंने वृंदावन को ही निर्धारित कर रखा है मेरे करवा करंगिया धारी जितने भी वैष्णवगण विरक्त आएंगे उनके पालन करने का ठेकेदारी तुम्हारे ऊपर है तुमको ठेका दिया हुआ है उन सब का पालन तुम करो तो श्रीमन भक्तों के संरक्षण का जितना भी कार्य है वह और उनके दिशा निर्देशन का जो कार्य है वह श्री रूप गोस्वामी के हिस्से आधारित हुआ संचालित हुआ हम महाप्रभु का अनुकरण नहीं करते हैं महाप्रभु हमारे लिए उपास्य हैं। हम अनुकरण करते हैं श्री रूप गोस्वामी का रागानुआ उपासना पद्धति का एक रहस्य है कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारोक की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वीपाद दुर्गम संगमनी में यह आदेश देते हैं कि वृजलोक का तात्पर्य है रूप सनातन जब हम साधक अभिमान में हैं तो हमारे अनुकार होंगे श्री रूप रूपोस्व और जब हम सिद्ध स्वरूप में पहुंच जाएंगे उस समय हमारे अनुकार्य होंगे श्री रूप मंजरी साधक स्वरूप में यदि अभी हम स्वपर तटस्थ भाव से उन्मुक्त नहीं हुए हैं और आवरण भंग नहीं है विकलित विद्यांतर स्थिति अभी रस की नहीं आई है भगनावरणता की स्थिति यदि अभी चित्त की नहीं हुई है उस समय हमारा जितना भी आचरण होगा उसका मानत श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी नहीं रूप मंजरी का अनुकरण करने पर एकादशी व्रत वृंदा देवी की वंदना गुरु परंपरा की वंदना उस सब की आवश्यकता नहीं रहेगी नुकुंज में एकादशी नहीं है परंतु यदि यथावस्थित देह में हमने रूप मंजरी का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया तो एकादशी वृत्त तुलसी वंदना गुरुजनों की वंदना वे जो भक्ति में उपयोगी स्वाभिष्ट भाव अनुकूल और स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध जो स्थिति है वे सब समाप्त हो जाएंगे और उनके आधार पर कहीं मनमुखी उपासना प्रारंभ हो जाएगी इसलिए हमारे आदर्श श्री रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी को प्रभु एक रूपे कहा गया चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कहीं वंदना कर रहे हैं श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी प्रिय स्वरूप दैत स्वरूप प्रेमस्वरूप सहजाभ रूपे निजान रूपे प्रभु एक रूपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं प्रभु एक रूपे ततान रूपे स्विलास रूपे जय हो जय जय जय हो मै मैं निवेदन कर रहा था कि श्री रूप गोस्वामी हमारे महाप्रभु से एक रूप होकर के विराजमान हैं प्रिय स्वरूपे स्वरूप गोस्वामी के परम प्रिय हैं अब स्वरूप का जितने भी अर्थ वैचित्री हो सकती है उन सब को आप ग्रहण कर सकते हैं जहां जहां भी स्वरूप शब्द संगत है वह मुक्त वृत्ति के द्वारा सब जगह उस स्वरूप शब्द को आप ले सकते हैं प्रिय स्वरूपे जिनको स्वरूप जो है वह परमपरम प्रिय है अथवा श्री स्वरूप गोस्वामी वे परम परम प्रिय है दैत स्वरूप जो श्री प्रभु के परम परम प्यारे होकर के विराजमान प्रेम स्वरूप प्रेम का जयुरूपण श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया भक्ति की अनेक परिभाषाओं में रूप गोस्वामी पाद की जो परिभाषा है वह सर्वथा अन्यथा भाव विपरीत भाव संदेह भाव अतिव्याप्ति अव्याप्ति उनसे मुक्त होकर के ठीक वस्तु का रूपण करने वाली है सहजावी रूपे परम सुंदर स्वरूप श्री रूप गोस्वामीपाद का विराजमान है निजान रूपे प्रभु एक रूप प्रभु से एक रूप होकर के श्री सनातन गोस्वामीपात विराजमान है रूप गोस्वामीपात विराजमान है इसलिए श्री रूप की वंदना वह अद्भुत होकर के विराजमान श्री रूप गोस्वामीपाद के उपासना पद्धति को और श्री वृंदावन को जो अपूर्व योगदान रहे देन, देन रही वह अद्भुत रहे श्री रूपाद ने लव भागवतामृत के द्वारा श्री कृष्ण की स्वयं स्वरूपता का जैसा स्थापन किया और उसके द्वारा जय जय जय श्री महद वृंदावन दिहारी जय जैसा स्वरूप प्रतिपादन किया और अवतारों का जैसा वैज्ञानिक और संदेह निवारक यदि कहीं विवरण प्राप्त है तो वो जैसा लघु भागवतामृत में प्राप्त है वो अद्भुत है अन्यथा अनेक अनेक अने संदेह उपस्थित हो जाए कि पृथ्वी का उद्धार किया वह स्वरूप से और कर कर रहे रहे हैं हैं फिर युद्ध आज में तो यही प्रश्न उठाया गया है अनेक अनेक बार कि अब वे श्री रूप गोस्वामी यहां पर इस संदेह की निवृत्ति करते हैं कि श्री श्वेत के रूप में चतुष्पाद वराह करके श्री वराह भगवान का सबसे पहले जो स्वयं है उसमें आविर्भाव है और बाद में छठे मनमंत्र में वैवस्वत मनमंत्र में हृणयाक्ष का बध है दो स्वरूप अलग अलग हैं श्री मैत्री मुनि ने दोनों को मिलाकर के एक साथ वर्णन कर दिया तो ऐसे जो संदेह हैं उन संदेह की जैसी निवृत्ति श्री ब्रजेंद्र नंदन और नंदन नंदन उनके संदेह उन सबों की जैसी निवृत्ति वहां की गई ऐसी निवृत्ति ऐसे संदेह की निवृत्ति कहीं दूसरी जगह नहीं की गई श्री गोविंद स्वरूप के का प्रादुर्भाव पंद्रह सौ विक्रम में इसके बाद में 1506 विक्रम में श्री राधा रानी का श्री गोविंद स्वरूप के साथ में सापन और उसके बाद में सोलह सौ सो में हमारे बड़े श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पास उनकी प्रेरणा से श्री हरदास गोस्वामी उनको श्री वृंदावन की बहुत बड़ी भूमि श्री गोविंद मंदिर को प्रदान की गई मानसिंह के द्वारा मानसिंह के हास्ते और उस समय श्री गोविंद मंदिर उनकी स्थापना हुई श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा गोविंद मंदिर की स्थापना वह भक्ति आंदोलन को एक दिशा देने का एक ज्योतिष स्तंभ था जय जय महेंद्र तो इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद का भक्ति साम्र सिंधु उज्जवल निर्मणी सारे काव्य ग्रंथों के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान रहा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है भक्ति का जो श्री रूप गोस्वामी की कृपा के द्वारा उसे नया प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ आज उनकी अंतर्धान थी के इस परम कल्याण में आशीर्वादात्मक अवसर पर में उनकी कृपा उनके द्वारा ही हम आगे राग मार्ग में प्रवृत्त हो सकते हैं और जो भावोल्लास में ही भक्ति श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रदान किया प्रदान की उस भक्ति का आश्रय लेकर के हम चलें संचारी स्यात कृष्ण रत्यासरती अधिका पिश्य माना चेत भावोल्लास सकथ जहां कृष्ण की भी अपेक्षा श्री राधिका के प्रति सखी की जो प्रीति है वह स्थाई भाव के रूप में पूजित हो उसका नाम है भावोल्लास और उस भावुल्लास व्रति का श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके दान किया उस भावुल्लास मंजरी भाव की जो भक्ति श्री अनुचरी भक्ति श्रीमद महाप्रभु प्रदान करना चाह रहे थे उसका स्थापन उसका व्यवस्थित विवरण जैसा दिया, उसके द्वारा एक प्रशस्त प्रशस्तोष और एक प्रशस्त जो साधन का मार्ग है वो श्री रूप स्थापित किया और उनके मार्ग का रूपानुग्र होकर के यदि कोई अनुसरण करेगा तो उसे सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ और सर्वोत्तम स्वरूप की प्राप्ति अवश्य ही होगी श्री रूप गोस्मी बंधन है तो उनकी प्राप्त हो, और उसके आधार पर हम आगे बढ़ें। मुझे रूप सनातन गौड़ी मठ में अभी सेवा करने के लिए जाना है आज इसलिए मैं जय की स्वामी दादा रानी की जो प्रधान है, की प्रधान जो प्रधान शक्ति शक्ति शक्ति और और उनकी भी थी वो उनके अवतार दौरान रूप चार सौ अड़सठ वाव महोत्सव आज यहाँ मनाया जा रहा है हमारे मध्य अभी अभी जगत गुरु रामा श्री अष्टवा चाहिए